o oh. छांदों के परिषद प्रथम अध्याय तृतीय खंड के द्वितीय मंत्र का कुछ विचार हुआ जिसमें अध्यात्म उपासना और अधिरेप उपासना और दोनों के एक ही करके उपासना एक एकीकृत उपासना ये तीनों बताए दी गई और आगे आप आग, अध्यात्म उपासना का ही कुछ विस्तार करते हैं मंत्र है अतः अथ खलुन उदीठमुत यदि यदानीतिपान संधि सव्यानो बाक्राणन अनपमें व्याहतीनमेंगीठ मुशी यदि सामण यदी सोपान प्राणापानयो यो अप्राणन सन्देश ब्या सान वाचमतीनर अनंतर अध्यात्म उपासना उपासना अध्यात और दोनों की एकीकृत उपासना हो क्योंकि दोनों का एक ही नाम एक ही वो भी उष्णा ये भी उष्णा ये भी स्वर बोलते हैं उसको भी स्वर प्रत्याश्वर बोलते हैं दोनों एक ही है करके कहा था अब अनंतर ब्यानम एवं उदगित उपासिता का वायु जो उदगित है अध्यात्म में व्यान ब्यान दृष्टि से उद्गित की पासना करे माने कुंभक दृष्टि से उदगित की उपासना करे ब्यान कुंभक में होता है यदय प्राणिति स प्राण जो रेचक करता है जो प्राणन क्रिया करता है नासिका और मुख से बाहर को प्राण लाता है वो रेचक प्राणायाम होता है वही प्राण है और यद अपानी सो जो कुंभक पूरक प्राणायाम करता है जो भीतर की तरफ मुशिक नासिका और मुख से भीतर की तरफ वायु को ले जाता है वो अपान है प्राण अपान प्यान में यही होता है रेचक पूरक कुंभक प्राण नाम रेचक का वायु बाहर लाते समय का नाम है और अपान होता है पूरक जो भीतर ले जाते हैं उस काल में पूरक अपान कहलाता है और दोनों को रोकते हैं तो कुंभक ब्यान होता है इस प्रकार दृष्टि से वेचक पूरक कुंभक दृष्टि से उदकी उपास होना चाहिए यही है प्राण दृष्टि अपान दृष्टि और ब्यांग दृष्टि ये बोलना चाहते हैं अथक ब्यानम में उद्लीखित उपास ब्यान है ब्यान दृष्टि से उदगीत की उपासना करे या नई प्राणी थी सब प्राणों का जो रेचक करता है बाहर की तरफ जो लाता है तो उस काल में प्राण कहलाता है वायु एक ही है भिन्न भिन्न क्रिया से भिन्न भिन्न नाम मिलता है जब बाहर की तरफ लाता है नाशिका और मुख से तो उस काल में प्राण नाम पड़ता है माने रेचक बोलते हैं जिसको योगी लोग यद अपानी थी स्व अपाना तो पूरक प्राणायाम होगा जो भीतर की तरफ ले जाता है मुख और नाशिका से वायु को भीतर खींचता है वही तो पूरक है पुष्प कहते हैं अपान अथा यह प्राणापानयो संधि जो तो प्राण और अपान की दोनों की संधि है मान कुंभक है न प्राणन क्रिया कर रहा है न अपान क्रिया कर रहा है रोक रहा है कुंभक दो प्रकार के मानते हैं बाह्य कुंभक और आभ्यंतर कुंभक ये भी लोग दो प्रकार मानते हैं एक तो बाहर आने के बाद रोग देता है या बिगड़ जाने के बाद रोकता है अथा यह प्राणापानयो संधि अब यह जो प्राण और अपान की जो संधि है कुंभक प्राणायाम होता है जिस काल में कुंभक बोलते हैं उत् दृष्टि से उदगृ उपासना करना वो है ज्ञान वही है कुंभक कहते हैं जिसको योगी लोग यहां बयान बोलते हैं जो बयान साहबाघ कहते हैं जो बयान करके जिसको कहा वही बाणी है बाक है क्यों तस्मात अप्राणन अपानन अपान वाचन अपान और इसलिए बयान ही बाक है इसलिए बाणी उच्चारण कर शब्द उच्चारण कर व्यक्ति करता है तो ना प्राण ना, ना श्वास को बाहर छोड़ेगा ना श्वास को भीतर खींचेगा रोक करके करता है व्यायाम काल में ही करता है तस्मात अप्राणन अनुप्रणन प्राण और अपान क्रिया को रोक करके दोनों को श्वास को बाहर भी नहीं छोड़ता भीतर भी नहीं खींचता ऐसी स्थिति में वाचम अधिव्याह वाणी के उच्चारण करता है शब्द उच्चारण करता है टीका में है अथा आध्यात्मिकम आदिदैविकम च उदगीतम उपासन प्रस्तुत अवरंतर आध्यात्मिक और आदिदैविक दृष्टि से उदगीत उपासना पूरी हो गई है पूर्व में उपासना प्रस्ताव करके तदेव समस्या एकीकृत वो तो दोनों को एक करके भी उपासना बता दी ये भी उष्णा है वो भी घोषणा ये स्वर यह प्रति स्वर इत्यादि बताया था उत्तम तथा वक्तव्यावत अब कहना कुछ नहीं रहा अध्यात्म उपासना भी हो गई उपासना भी होगी और दोनों को एक ही करके भी उपासना बता दी गई अब कोई वक्तव्य नहीं रहा वक्तव्य अभाव किम उत्तरे ग्रंथे ना आगे के ग्रंथ से क्या लेना जाना शंका हो गई शंका होती है तो कहा आध्यात्मिकम एवं उदगित उपासना उपासनास आध्यात्मिक उपासना का ही कोई विस्तार है अभी दृष्टि से उद्गित उपासना करना है इसीलिए कहा अथ इत्यादि भाषा में कहते हैं अथ प्रकारांतरेणा अभिन्न प्रकार से पूर्व में भिन्न प्रकार से उपासना बताई थी अभिन्न प्रकार से प्रकारांतरेण उपासना प्रकार प्रकारां उदगी उच्च थे उदगित की उपासना कही जाती है यहाँ प्रकारांतरित मान बयान दृष्टि से उदगित उपासना ब्यान में वक्षमाण लक्षण बयान का लक्षण आगे बताएंगे बयान कैसा है कि अप्राण अनपानन इत्यादि बोलेंगे प्राण और अपान क्रिया को रूप संधि काल है जो न बाहर श्वास छोड़ता है न भीतर को खींचता है ऐसी स्थिति को ध्यान कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण हैं कोई भी बलवान कार्य करना हो तो बयानबारी काल में किया जाता है अब बोलना हो तो बयानबारी काल में ही होगा प्राण छोड़ते भी नहीं होता खींचते भी नहीं होता बहुत सारे कर्म होते हैं बयान काल में हम दिखाएंगे बयान की श्रेष्ठता ये बताएंगे तो अथखंड प्रकारांतरण उपासना को दिखा उद्गी उच्चते ब्यानमें वक्षण लक्षण जिसके लक्षण आगे कहना वाले ही इस मंत्र में आएगा प्राण से व्यवति विशेषम एक आध्यात्मिक वायु है उसी का ही एक वृत्ति विशेष है ज्ञान बाहर लाते हैं तो प्राण होता है भीतर ले जाते हैं तो अपान होता है दोनों को रोक देते हैं जब उस काल में ब्यान कहते हैं आध्यात्मिक वायु के एक वृत्ति विशेष है क्रिया विशेष है जिसको ज्ञान कहा जाता है प्राण सेव्य वृत्ति विशेषम उद्गीतम उपासित प्राण के ही वृत्ति विशेष है वही उसी उदगित दृष्टि से उदगित माने ब्यांग दृष्टि से उदगित उपासना करे अधुना तत्सतम निरपे अब उस बयान की विस्तार करते हैं विस्तार से बताएंगे उसको वास्तविकता क्या है बयान को बताते हैं यदवय पुरुषा है प्राणिकी कार जो लौकिक व्यक्ति है जो प्राण क्रिया करता है मुख और नाशिका के द्वारा श्वास को बाहर जाता है प्राण क्रिया करता है यदय पुरुषा प्राणी थी माने मुखनाशिका व्याम वायु बहिर्ष्ठा रही थी यही है प्राण क्रिया मुख और के द्वारा वायु को बाहर की तरफ फेंकता है वही प्राण क्रिया है मुखनाशिका व्याम वायु वायु निष्ठा रहती बहिर्ष्ठा रहती यही है प्राण क्रिया का अर्थ यही होता है बाहर का अर्थ सब प्राणाख्य उस काल में एक व्यक्ति विशेष हो गया आध्यात्मिक वायु को बाहर में फेंक रहा है उसको कहेंगे प्राण उस वृत्ति के कारण से नाम मिला है आए तो एक ही वायु है प्राण अपान ज्ञान समान होता है, तत्त वृत्ति के कारण नाम मिला है प्राणाख्य वायु प्राण नाम का वायु है वो उसका वृत्ति विशेष है और यद अपान यद अपानी थी अपि भीतर की तरफ स्वास्थ्य लेता है पूरक प्राणायाम करता है जो इसका पूरक होता है वो अपि का अपानी थी ताभ्याम एवं किसे करता है उन्हीं से भीतर खींचता है जिसे बाहर फेंकता है किसी वह मुख और नाशिका से उन्हीं से ताभ्याम एवं उन्हीं के द्वारा मुख नाशिका के द्वारा अंतर आकर्षती भीतर के अंदर भी खींचता है जो वायु <coughs> को भीतर खींचता है व्यक्ति तब सो अपान अपान आख्या वृत्ति वो अध्यात्मिक वायु को एक वृत्ति है अपान नामक वृत्ति है वो बाहर लाता है तो प्राण बोलते वीर जाता जो अपान बोलते उसी को तो। तथा किम इससे क्या हो गया प्राण अपान दो का नाम आया उसे बयान में क्या आएगा प्रश्न उठा तथा प्रश्न उठा तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर दे <coughs> अथवा अच्छा। यह उक्त लक्षण है प्राण प्राणापन जिसका लक्षण बता दिया प्राण का है जब बाहर की तरफ वायु जाता है मुख और नासिका से उसका हमें प्राण कहते हैं वायु को और भीतर की तरफ होता है तो अपान बोलते हैं उक्त लक्षण है जिनका लक्षण बता दिया जिनका प्राणापान है संधि ना बाहर श्वास छोड़ रहा है ना भीतर को खींच रहा है ऐसा जो संधि है जिसको कुंभक बोलते हैं उक्त लक्षण मैंने प्राणापान है जो संधि प्राण और अपान की जो संधि अवस्था है ना प्राण क्रिया है ना अपान क्रिया ऐसा रोका हुआ है ऐसी संधि तयो अंतरा उन दोनों की जो बीच की वृत्ति है प्राण और अपान तयो माना उन दोनों की जो बीज की वृत्ति है ना बाहर श्वास छोड़ रहा है न भीतर खींच रहा है ऐसी वृत्ति विशेष है सब ज्ञान है हाँ। उसी का नाम ज्ञान है जिसको योगी लोग कुंभक बोलते हैं, ये ज्ञान होता है <cười> यह सांख्यादी शास्त्र प्रसिद्धिया विशेष निर्पणा नाशो ज्ञान ही संख्यादि शास्त्रों में विशेष विशेष स्थान में रहने, रहने वाला वायु है कहा है वह अंत मान मर्म स्थानों में रहता है विशेष करके काम करता है इसलिए ज्ञान कहकर कहते हैं है? श्रुति उसको ज्ञान नहीं बोलती है सांख्यादी प्रसिद्ध को ज्ञान नहीं बोलती है कहा यह संख्यादि शास्त्र प्रसिद्ध है श्रुतियां विशेष निरूपण श्रुति के द्वारा विशेष निरूपण होने जा रहा है इसलिए असौ न बयान उसको ज्ञान नहीं समझना जो सांख्या आदि शास्त्र में प्रसिद्ध है सांख्यादी लोग जिसको योगी लोग मानते हैं ज्ञान वो यहाँ बयान नहीं है यहाँ तो ज्ञान अलग ही प्रकार होगा या श्रुति से विशेष रूप व्याख्या होगी उसकी कस्मात पुनः प्राणापानो हित महता या से बयान प्रश्न उठा प्राण और वायु प्रसिद्ध वायु है दोनों को परित्याग करके बयान के इतने प्रयास करके क्यों यहां पर उपासना का विधान होता है यह प्रश्न है अस्मात्न प्राणापानित प्राण और अपान दोनों को परित्याग करके महता आयासेना बड़े परिश्रम करके बोलने जा रहे हैं आप की उपासना के लिए महाता आयासेन बयान से उपासना प्रथम उच्च ने किस प्रकार कहा जाता है बयान की उपासना एक प्रश्न उठा तो इसके उत्तर देते हैं वीरवत कर्म हेतुत् न प्राण कर सकता है ना अपान कर सकता है विशेष कर्म जो शक्तिशाली कर्म करना होगा उस काल में ज्ञान वायु की आवश्यकता होती है और प्राण और अपान की संधि दोनों को रोकना होगा संधि अवस्था में कार्य होता है कोई भोजन उठाना हो या तो दौड़ लगाना हो बहुत सारे काम हो उसमें श्वास छोड़ते हुए भी नहीं बनता है श्वास खींचते हुए भी नहीं बनता रोकता हुआ रोके हुए अवस्था में होता है कोई बयान आता है यही कहना चाहते हैं ये प्रश्न था अकस्मात को न प्राण अपान भी द्वारा महा आया से न्यानेश्वर उपासना किस कारण से प्राण अपान को छोड़कर के इतने परिश्रम करके आपने बयान की उपासना के कर क्यों कहा तो उत्तर देते हैं वीरवध कर ले तुक्तवार बलशाली कर्म का कारण है जो तो बलशाली कर्म का बलपूर्वक किए जाने वाले कर्म बयान काल में होता है न प्राण में होगा न अपान में होगा दोनों श्वास को रोक करके करना होगा बलशाली कर्म दिखाए जा रूप कथम वीरवर कर्म हेतु तुम कहा वीरशाली कर्म शक्तिशाली कर्म का हेतु कैसे बनेगा ज्ञान वायु प्रश्न उठाकर तो रहते हैं उसकी व्याख्या करते हैं आगे यो का ब्यान साग कहा जो बयान है वही बाणी है बात है और बयान वाचा बयान के कार्य है वायु बाणी क्यों श्वास को रोक करके बोलना पड़ता है शब्द तो बोलते समझ में ज्ञान कार्यक्रवाचा यार ज्ञान निर्भर किया बाक जिससे कि ज्ञान वायु से निष्पन्न होती है बाणी माने बयान वायु माने प्राणपान के रोक करके काम होता है ज्ञान के द्वारा निर्भरती है संपादित होती है बाणी तस्मात अप्राणन अनपानन प्राण क्रिया और अपान क्रिया न करते हुए अप्राणन अनपानन प्राणापान व्यापारा व्यापारो अपूर्वण प्राण और अपान के व्यापार को न करते हुए दोनों व्यापार नहीं स्वास्थ्य बाहर खींचता भी नहीं खींचता भी नहीं ऐसे करते हुए वाचम अत्याहति उचार यदि कहा वाणी के उच्चार करता है व्यक्ति या करता है उच्चारि का लोक है ऐसा और ज्ञान की महिमा आगे और बताएंगे ठीक <coughs> है देखें कोषौ ज्ञानो यदृष्टिया उदीठ उपासन उपदि उपनिधि क्षतम उपदि क्षतम कौन है उपयान जिस दृष्टि से ब्यान दृष्टि से उद्गीत की उपासना को उपदेश करना इष्ट है इष्टम, उपदेश करना इष्ट है कौन है उपयान यह प्रश्न उठा को सौ प्या यद दृष्टिया जिस ब्यान दृष्टि से उदगित उपासन उपदिदी क्षितम उदित्रि ब्यान दृष्टि से उद्गीत की उपासना करना उपदिष्ट करना यह इष्टा है वो ब्या कौन है प्रश्न होगा। कहा पक्ष वाणा लक्षण जिसका लक्षण आगे कहेंगे आप सुर्ति कहेगी जिसका लक्षण ज्ञान वायु का लक्षण कहता पक्षांतरम व्यावर कहती <coughs> <coughs> अन्य पक्ष की व्यावृत्ति करते हैं क्या करते हैं प्राणश्चैव ये नहीं की ज्ञानवायु कोई अतिरिक्त हो ये बात ये नहीं है एक वृत्ति विशेष है जो आध्यात्मिक वायु के पांच वृत्ति है तो पांच नाम मिला हुआ है वायु के एक वृत्ति से ये नहीं कि अतिरिक्त वायु कोई हो ऐसा शंका नहीं करना ये पक्ष का खंडन करते हैं प्राणस्य में इत्यादि कहा है प्राणस्य में वृत्ति विशेष प्राण का ही एक वृत्ति विशेष है सामान्य रूप से प्राण कह दिया प्रकृष्ण अनिति गच्छति अन प्राण यह है चेष्टा करता इसने प्राण बोल दिया किंतु तो विशेष विशेष वृत्ति में न कर दिया ठीक है कहते हैं लक्षण भक्षमाण लक्षणतम तो व्यक्ति करती है वक्षमाणा लक्षण कहा क्या है वो लक्षण ज्ञान वायु भी लक्षण क्या विशेषता क्या है एक स्पष्टीकरण करते हैं अधुना सवदेश अधरूप्य अधुना तो थे उसी ज्ञान के विस्तार पूर्वक निरूपण होता है क्या क्या उसमें विशेषता है ज्ञान उसी के निरूपण करने जा रहे टीका में कहा तन निरूपणार्थम आदौ प्राणा पाण निरूपाय उस बयान की निरूपण करने के लिए पहले प्राण और अपान की निरूपण करते हैं क्यों उनकी संधि अवस्था है प्राण और अपान की संधि अवस्था को तो बयान बोलते हैं तो इसलिए प्राण और पान के पहले निरूपण करते हैं कहा यदवय यदवयी पुरुषा और प्राणी थी जो श्वास बाहर को फेंकता है व्यक्ति यदवयी पुरुष और प्राणी थी मान पुरुष माने कार्यक्रम संभा से फेंकता बाहर कहा मुख नाशिकाभ्याम वायु बाहुषा रहती है प्राणी पी मुख और नासिका के द्वारा वायु को बाहर की तरफ गति कराता है सब प्राणाख्य वायु और वृत्ति विशेष है वो प्राण नामक वायु एक वायु का वृति विशेष है अत्यात्म वायु का वृति है प्राण है वो यदि तो अपानी कहा अपानी में अपस्पति ताभ्या में वो मुख और नासिका के द्वारा भीतर की तरफ जो खींचता है अंतर आकर्षित भीतर की तरफ खींचता है तो वायु को खींचता है स्व अपान अपाना वो एक नाम, एक से अपान अनाख्या वृत्ति विशेष है जो अपान के विषय में आया था यदानी अपश्वसी अपस्वस, ताभ्यामे ताभ्यामे मुखनाश्या मुखनाशिका है श्याम एवं प्राणापान ठीक है कुलवादी बोलता मान लेते हैं प्राण और पान की बात बताई आपने जो से बाहर जाता है यह तो भीतर आए तो अपान है श्याम ये तो ये दोनों श्याम एवं मान लेते हैं हम प्राण दोनों बारे अच्छा। तो तो के बारे में आपने जैसा कहा ठीक है प्राणापानष एवं श्यातम ये ठीक हो अ तो क्या आ जाता हूँ जिस ब्यान की चर्चा होनी उसको क्या आ तो प्राण की स्थिति हो गई संकित तब स्वरूप हम दर्श ऐसा संका करवा करके ऐसा असंक्य नहीं बोला संकित वंका करवा करके उसका स्वरूप दिखाते हैं ज्ञान के स्वरूप दिखाते हैं कहा तथा इत्यादि भाषा में कहा पूर्वादि की संज्ञा तथा के प्राण और अपान की सिद्धि के इसे क्या हुआ ज्ञान में उच्च ग्रंथ से उत्तर दिया अथा यह उत्तर लक्षण प्राणापान अभि संधि जो जिसका लक्षण बता दिया है प्राण और अपान की संधि अवस्था है न बाह स्वास्थ्य छोड़ रहा है न भीतर खींच रहा है ऐसी तो संघी अवस्था है तयोर अंतरावृत्ति विशेष है वो प्राण और उपान के भीतर की वृत्ति विशेष है मध्य में होने वाली वृत्ति है प्राण और रोपान के मध्य में होने वाली वृत्ति विशेष है सब ज्ञान कोई ज्ञान है बता दिया ठीक है भाई संधि को एक फूट है टीका संधि को स्पष्टीकरण करते हैं क्या तयोर अंतरावृत्ति माने वो प्राण और उपान के बीच में जो वृत्ति होती है उसी का नाम ज्ञान है न प्राण क्रिया कर रहा है न अपान क्रिया कर रहा है किसी बीच की वृत्ति को ब्यांग बोलते है हैं का कहा कि प्राणापानयुर् और और अभाव अवस्थाया हम प्राण वृत्ति भी नहीं है जिस अवस्था में अपान वृत्ति भी नहीं है श्वास को बाहर भी नहीं छोड़ता है भीतर भी नहीं खींचता है ऐसी स्थिति में है प्राणापानयोर वृत्तियों प्राण और अपान वृत्ति के अभाव अवस्था अभाव अवस्था में दोनों वृत्ति नहीं है जिस अवस्थान मध्य च वायु वृत्ति विशेष रहती, बीच में जो वायु की वृत्ति विशेष है भीतर की वायु में जो वृत्ति बनती है वही बयान होता है वृत्ति विशेष सब जान शब्द अर्थ है उसी का नाम बयान शब्द का अर्थ होता है आगे कहते हैं संधि स्कंध मर्म देश वृत्तिर्यान यख्या योगाश्च आहुस्थान प्रत्याह सांख्य लोग और योगी लोग ये मानते हैं विशेष स्थान में रहने वाले वायु को ब्यान बोलते हैं कहा संधि स्थान जितने भी संधि हैं संधि स्कंद और मर्म जितने भी मर्म हैं है इनमें रहने वाले वायु को ब्यान कहते करके सांख्य काटिल सांख्य और ये पातंजल सांख्य तो दोनों बोलते हैं योगास्त आहू ये यो वो मानते हैं कहते हैं दान प्रत्या उनका खंडन करते हैं नैं! उनका कहना क्यों कहा यह सांख्य शास्त्र प्रसिद्ध जो सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध बयान है वो यहां नहीं क्यों श्रुतिया विशेष निरूपणा श्रुति ने विशेष निरूपण किया है बयान का इसलिए नासक ज्ञान सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध वाला बयान यहां बयान नहीं नहीं समझना उनके द्वारा भ्रमित करने पर भ्रमित नहीं होना यहां का बयान का स्वरूप कुछ और है ये बोलना चाहते हैं ठीक है सांख्यानाम योगान योगा का शास्त्र काफिल ख्यातंजलि सांख्या दो, दो भी हो जो भी हो सांख्याम योगान चास्त्र सांख्यों का और योगियों का शास्त्र में प्रसिद्धो योगु और वृत्ति विशेष है प्रसिद्ध जो वायु का वृत्ति विशेष है जिसको ज्ञान मानते हैं लो। वो लोग कंधाधिदेश विशेष विशेष स्थान में मानते हो। कंध में है संधि में है मर्मदेश में है सब मानते हैं कंधाधिदेश नासन हान स्मृति विशेष निरूपणा वो ज्ञान नहीं हो सकता क्यों स्मृति के द्वारा विशेष निरूपणा है ज्ञान बयान नहीं सब योजना ऐसा लगाया ब्यान से प्राणापान सापेक्ष तयोर अन्यतरस्य तरह से एव उचित न ब्यानोपासनमिति मनुमान चोर पूर्वादि की शंका होती है यहाँ ब्यान वायु प्राण अर्पान की अपेक्षा करके होता है जब प्राण क्रिया अपानन क्रिया नहीं करता व्यक्ति तभी तो बयान होना है दोनों क्रिया के अभाव काल है प्राण बयान से प्राणापान सापेक्ष प्राण अपान की अपेक्षा करके बयान होता है अपेक्षा अपेक्षाकृत है तयोर अन्य तरह से उपासना में पूछित उन दोनों में एक का ही उपासना करना अच्छा होगा प्राण रोपान की क्योंकि उसकी अपेक्षा करके यह है तयोर अन्य तरह से उपासना में पूछितम उन दोनों की प्राण रोपान दोनों की में से दोनों किसी एक का उपासना उचित है न ब्यान उपासना बयान की उपासना नहीं इति मनुानस जो दी थी ऐसे मानने वाला व्यक्ति यहाँ प्रश्न करता है क्या प्रश्न करता है कस्मात करके वास्तियों में प्रश्न किया पूर्वाधी ने अस्मात पुनः प्राणापान महाता आयाशन बयान ऐसे वो उपासना उच्च थे किस कारण से प्राण और पान जो प्रसिद्ध है उनको परित्याग करके और इतने परिश्रम करके आप ज्ञान की उपासना क्यों मानते हैं क्यों कहा जाता है यहाँ ये प्रश्न आया उत्तर देंगे टीका से देखें महाता आयसेनों ने ज्ञान सतत्व निरूपण ही नहीं किया महाता आयसेन भाष्य में उसका अर्थ है बयान के सतत्व निरूपण पूरी की पूरी व्याख्या के साथ निरूपण करके बयान की उपासना करने के क्या मतलब है प्राण और पान में से किसी की उपासना करनी चाहिए पुर्वारी की का है ठीक है कहते हैं ताभ्यां तत्व सिस्टम कहते हैं उन दोनों से इसमें विशेषता है प्राण और से ज्ञान में विशेषता है सिद्धांतिक उत्तर देना चाहते हैं जो प्राण और से जो कार्य नहीं होता वो कार्य ज्ञान से होता है भ्याम प्राणापानाभ्याम प्राण और पान से तस्वान ज्ञानस्य वैशिष्टम उपेत के परिहरी वैशिष्ट स्वीकार करके खंडन करते हैं कि प्राणापान अपान की उपासना या नहीं ज्ञान की उपासना होती है उसकी विशेषता है ये दिखाना चाहते हैं एक ये वीरवत कर्म हेतुत्व कहा जो बलशाली कर्म करना होगा जिसमें बहुत बल लगता हो शक्तिशाली कर्म हो प्राण अवस्था में भी अपान अवस्था में भी नहीं होता और ज्ञान अवस्था में वीर्यवत में क्या लगाना ब्यानशैव उपासनम इतिशेष वीर्यवत कर्म हेतुत्वाद ब्यानशैव उपासना इसके ज्ञान की उपासना है वनशाली कर्म उसी काल में होता है प्राण और पान की संधि में होता है प्राण पान को रोक करके होता है क्या क्या होगा आगे दिखाएंगे अच्छा कथम अच्छा तदेव प्रश्न द्वारा प्रश्न है ज्ञान में वीर्यशाली कर्म कैसा होता है तो पुरवादी प्रश्न करता है उसका उत्तर देते हैं कथम वीरवर कर्म हेतु तुम पूर्वी कहा बलशाली कर्म का कारण कैसे होता है ज्ञान तब कहते हैं सिद्धांत कहते हैं बाक देखो जो ज्ञान है वही बात है हाँ। क्यों ज्ञान कार्यवाद वाचा ब्या मानी वाणी का उच्चारण श्वास प्रश्वास को रोक कर होता है बयान काल में होता है प्राण काल में भी नहीं होता अपान काल में भी नहीं होता ज्ञान कार्यवाद का कार्य है वाणी बाक शब्द यस्मात ज्ञान अनिर्भरती बात तस्मात कहा जिससे कि ज्ञान के तो के द्वारा संपादित होते बाणी इसलिए अप अप्राण मान प्राणापान प्राणापान व्यापारों अपर्वन यही है प्राण अनुपान दोनों व्यापार न करते हुए बाद चम्य हर की पुरुष है कहा बाणी का उच्चारण करता पुरुष उच्चारण करता है लोक में ऐसा कहा टीका भी करते हैं कथम बयान से वीरवद्ध कर्म प्रसिद्धम प्रतिज्ञा है के कार्यकर्ण अभाव कहते उसमें कोई शरीर भी नहीं इंद्रिय भी नहीं है कार्य और कर्म का अभाव है किसमें ज्ञान में ना शरीर है ना इंद्रिय है कैसे बलशाली कर्म करेगा बलशाली कर्म करने के लिए शरीर इंद्रिया चाहिए इंद्रियां चाहिए तभी तो होगा ये प्रश्न है कथम बयान से कर्म प्रसिद्धम ज्ञान में बलशाली कर्म प्रसिद्ध कैसे है ये प्रतिज्ञा कैसी कर दी आपने कार्यकरण अभावत कार्यकरण भावात कार्यकरण भावात होना चाहिए अभावात होना चाहिए पाठ कार्य भावात होना चाहिए कार्य और कर्ण का अभाव होना चाहिए उसमें कार्यकरण नहीं है यह पूर्वाधिक संख्या है तो इसके उत्तर में कहते हैं ध्यान कार्य करना भावात कार्यकरण अभावात ऐसा पाठ होना चाहिए कार्य भी नहीं कर भी नहीं शरीर भी नहीं शरी कैसे काम करेगा वो ये प्रश्न उठा, उठा उठा इसके उत्तर में देते हैं बयान कार्य पर बाच इत्यादि ठीक है कहते हैं बाचो बयान निर्भर तत्व लिंगम दर्शेगीणी जो है ना बयान के द्वारा ही संपादित है इसमें एक हेतु देते हैं क्या लेते हैं यस्मात ज्ञान निर्भर तबात बन से निर्भरत है बात तस्मात अप्राणन अनपाणन कहा यही प्राण और अपान क्रिया न करते हुए बाणी का उच्चारण करता है इसके मतलब ब्यांग से ही बाणी संपादित होती है इस दोषा ये आगे <coughs> मंत्र है आगे या बास्मा अप्राणन अनपानन ऋचम अविव्याहरती तत्साम अप्राणं अप्राणं अप्राणं अप्राणं यारितत्सामः नम सा यद्यामस उदीथ तस्मा अप्राणन अनपाणन उदगायती या बाक्सा ऋख जो बयान है वही बाघ है और जो बाघ है वही ऋख है ऋग्वेद के मंत्र सब बाघ है शब्द स्वरूप है सारे क्या बाक्सारिक वो ऋग्वेद वही है वाणी ही है तस्मात अप्राणन अनुपाणन रिचम इसलिए ऋग्वेद मंत्र बोलने वाला व्यक्ति जब शब्द उच्चारण करता है तो प्राण और अपान क्रिया को रोक करके करता है और एक शाम जो रिक है वही साम है जो रिक है मान जो बयान है वो रिक है बाग, बाग है और जो बाघ है वो रिक है जो रिक है वो शाम है ऋग तत् का जो ऋग्वेद है वही सामवेद होता है कैसे तस्मात अप्राण अन्पानन साम गायती माने व्यामत तो सब में लाना है व्याम निर्वर्त है बात वाणी और वाणी से निर्वर्त ऋग्वेद ऋग्वेद निर्वर्त इत्यादि अप्राण अवानन साम गायिति का यद सामत सब उद्गी जो शाम है वही उद्गी होता तो है उद्गान तस्मात अप्राणन अनुपाणन उदगाती ऐसे उसके विस्तार है ज्ञान के महिमा सतत्व का निरूपण किया हैं या बाघ इत्यादि वाक्यानाम अर्थम संक्षिप्त जो या बाघ शारीक आदि के इसका अर्थ का संक्षेप करके भाष्यकार कहते हैं कैसा संक्षेप करते हैं तथा बाघ विशेषा रिच रिचम जो संस्तम्भाम कैसे बाणी से अभिन्द होती है बाणी विशेष ही रीत है शब्द विशेष है वो बाघ विशेष रिचम जो बाघ विशेष ऋचा है उसे ऋक्ष संस्तम्साम स्थित है शाम और शाम का अवयव होता है उदगित इसलिए उद्गित हम अप्राणन अन्य नहीं पर निर्भरता है प्राण और पामन क्रिया करते हुए ज्ञानवायु के द्वारा ही संपन्न होता है आदि कर्म चाहे बाणी का उच्चारण करना हो ऋगुर्वेद पढ़ना हो सामवेद पढ़ना हो सामवेद का अवयव जो उदगान करना हो सब हाँ, उसी से होगा अपान के द्वारा ज्ञान के द्वारा ही होता है प्राय बता दिया आगे मंत्र है अतो यानि कर्माणि अत यानी अन्न वीरीवती कर्मा यहांधन आज शरण स आयमनपास्तानीक हेतुमे उदीत मुशीत यानि जदालेर मंधनम। जदालेर मंधनम। आजे आजे स्थानी करोति तथाथनम आज शरण गृढ़ आयमनम स्थमी एक तरह हेतुमे उदीत मुशीत ब्या सतत्व निरूपण विस्तार है देखो तो और भी कारण इसलिए भी यानी अन्य बीरिवंती करवानी माने वाणी का उच्चारण करना हो शब्द उच्चारण कर ऋग्वेद पढ़ना हो सामववेद पढ़ना हो उद्गान करना हो प्राण अपान क्रिया न करके केवल रोग संधि काल में किया जाता है ज्ञान की महिमा और भी क्या है यानी अन्य बीरिवंती कर इनको छोड़कर के बाकी शक्तिशाली कर्म करना हो लौकिक कर्म जो भी आएंगे करवाणी यथा जैसे लौकिक कर्म में अग्निर मंथन जब अग्निमंथन का प्रसंग आएगा अग्निमंथन करना नीचे लगनी ऊपर लगनी बीच में लग, मधानी बना करके रगड़ना है शक्ति चाहिए तो उस काल में श्वास छोड़ते हुए भी नहीं होता श्वास खींचते हुए भी नहीं होता रोक करके होता है यथा अग्न मंथनम अग्निमंथन करना हो अथवा आजे शरणम एक सीमा तक दौड़ने का प्रसंग होगा विजेता भीजे, होने के लिए तो वह दौड़ते समय में श्वास प्रश्वास को रोकेगा वही दौड़ पाएगा नहीं दौड़ नहीं सकता आजे शरणम एक सीमा तक दौड़ना है उसमें और दृढ़ धनुष आगमन मजबूत धनुष है उसको आयमन करना खींचना है उस काल में श्वास प्रश्वास को रोकना होगा ये सब काम है आयमन अब प्राणन अनपानन ता करो इन कर्मों को बिना प्राणन क्रिया बिना अपानन क्रिया के नहीं करता है माने व्यायाम वायु कालमी करता है यतश्य तो ये सारे कर्म का कारण है व्याम वायु इसी कारण से ज्ञानम ये उदीतम उपासित है इसलिए ज्ञान दृष्टि से ही उदगीत उपासना करे ये कहा टीका में कहते हैं अतो यानी इत्यादि व्याचे अतो यानी अन्यानी विनिमर्ति कर्वाणी इत्यादि है मंत्र में उसके व्याख्या करते हैं न केवल बागादि अभ्युहरणम एवं ज्ञान में निर्वर्त इत ऐसे लगा रहे हैं काम ज्ञान से होता यह नहीं समझना केवल वाणी तो तो तो का उच्चारण करना ऋग्वेल उच्चारण करना सांबेर उच्चारण करना उद्गान करना इतने ही काम होता हो ये बात नहीं न केवल हम बाघ आदि अव्यार अभिव्याहरण देव बयान न निर्भरते तो ये वहां वो लगा देना ध्यान के द्वारा इतना ही संपन्न होता हो ये बात नहीं ऐसा तो शेष लगा देना वहां अतो अस्माद इससे अतिरिक्त भी काम करते समय पूर्व मंत्र ने जितना कहा अतः माने इससे अतिरिक्त अतो माने अस्मात ये मंत्र में जो अथा है उसका अस्मार्थ इससे भी अतिरिक्त अन्य वीरिवंती कर्माणी प्रयत्नाधिक्य निर्वृत अन्य भी जितने भी शक्तिशाली कर्म हैं, बहुत विशेष प्रयत्न के द्वारा संपन्न होने वाले हैं जो कर्म ऐसे कर्म भी जैसे कौन कर्म होते हैं शक्तिशाली कर्म कहा यदा अग्नि मंथन अग्नि मंथन करना है नीचे अरणी है ऊपर अरणी है बीच में रखा हुआ है बीच में रशी लगा करके मंथन करके अग्नि निकालना है अग्निमंथन ऐसा होता है तो उसमें बहुत शक्ति लगती है यथा अग्निर मंथनम अग्निमंथन में प्राण और अपान क्रिया को रोक करके करना होता है ना प्राण छोड़ेगा ना खींचेगा दोनों रोकेगा तभी उसका काम कर सकता है ज्ञान <coughs> काल में होता है और आगेर माने मर्यादा है वह सरणम धावरम एक मर्यादा है सीमा है वहां तक दौड़ने का एक रखा हुआ है जब दौड़ने का प्रसंग आएगा तो दोनों को रोक करके काम होता है प्राण अपन को करके कर सकता है और दृढ़ धनुषा आयवन मजबूत धनुष उसको खींचना है शक्तिशाली हाँ। व्यक्ति ही खींच सकता है प्राण अपान क्रिया को कर ही कर सकता है इत्यादि काम आयम आकर्षण प्राण अप्राण अनपाणी कर इन कर्मों को करता है प्राण क्रिया अपाह क्रिया के बिना ही करता है माने बयान काल में करता है दोनों को रोक करके करता है इसकी महिमा यह अतो विशिष्टो बयान प्राणादिवृत्ति्य अ प्राणादिवृत्ति की अपेक्षा ज्यान विशिष्ट है उपासना करें उपासना अतु ज्ञान उदीत उपाश्ति न कव बागाहारण इन निर्वेदी पूर्व ये है न कव बागादी अभिहारणमेवन निर्वेद पूर्वव ज्ञानी ने निर्भरता वहां लगा देना यानी अन्य अभी यथोक्ता कर्माणी जो पूर्वोक्त कर्म है धनुष को खींचना है मंथन करना है दौड़ लगाना है ऐसी स्थिति में ये सारे कर्मा यानी अन्य अभी यथोक्ता कर्माणी तानी लोग लोक माने कार्यकर्म संघात जो होगा ये ज्ञान ही नहीं वो करो सारे कर्म दिनशाली कर्म जो होगा वो शक्तिशाली कर्म ज्ञान तो के द्वारा ही करता है उत्तरात्र के साथ संबंध कर देना ये कहा प्रयत्न अधिक के निर्मृत आनी कर्माणी विशेष प्रयत्न जिसमें लगता हो ऐसे कर्मों को उदाहरण देते हैं क्या है यथा इत्यादि कहा यथा अवेर मंथनम विशेष प्रयत्न लगेगा उसमें सबकी खर्चा होनी है उसमें अग्निमंथन करने में और धनुष को खींचने में दृढ़ धनुष मजबूत धनुष उसको खींचने में और दौड़ लगाने में सब नहीं कर सकता तो तो जो प्राण और पान को रोक सकता है वही कर सकता है यही है यानी अन्य नि भी यथोक् करवाणी तानी लोगों को बयान भी कर उत्तर संबंध के निर्भरता यानी करवाणी ये उदाहरण जिसमें विशेष प्रयत्न का खर्च होता हो ऐसी जो कर्म है उसी के मुताबिक दिया है तीन दिया है अग्नि का मंथन और आगे का मर्यादा कहा सरव दौड़ना धमस कर खींचना इत्यादि यथा इत्यादि कहा था यथा अग्निर्म आजे मन मर्याद आया आगे काल मर्यादा एक सीमा है सीमा तक जाना दौड़ना धावन करना और दिर्वधन को आयोजन करना आकर्षण करना खींचना ये सब कर्म यथात कर्माणी तथा अन्य अपनी एवं प्रकार की योजना इतने कर्म नहीं और भी कर्म जो बलशाली कर्म जहाँ करना होगा वहाँ ब्यान वायु काल में करता व्यक्ति प्रावन काल में अपाण काल में नहीं होता ऐसे योजना लगाना ध्यान से वीरवत कर्म हेतु हेतुत्व फलित मह शक्तिशाली कर्म का कारण ज्ञान होता है कोई भी विशेष कर्म करना हो तो ज्ञान काल में किया जाता है प्राणापान को रोक करके किया जाता है मानी कुंभक काल में किया जाता है अतः इसलिए कहा अतो विशिष्टो बयाना प्राणादिवृत्ति का अन्य वृत्तियों की अपेक्षा है कि पांच वृत्ति है भीतर वायु की किंतु अन्य वृत्ति की अपेक्षा ब्यान वृत्ति में विशेषता है इसलिए बयान की उपासना करे याता अच्छा हाँ। आगे कहते हैं टीका में वैशिष्ट फलम उपसंग जो विशेष करके उपासना की इसका फल का उपसंग करते हैं विशिष्ट से उपासना ज्यालत्वाद राज उपासना विशिष्ट की उपासना श्रेष्ठ होता है श्रेष्ठ तर प्रशस्त तो शब्द को जय आदेश हुआ है यह सुन प्रत्यय है प्रशस्तर होता है विशिष्ट वीर की उपासना करना प्रशस्तर होता है क्यों फलव फलसाली होता है विशेष व्यक्ति की उपासना करेंगे सेवा करेंगे तो फल मिलेगा तुच्छ व्यक्ति की उपासना करने से गाली मिलेगा फल देगा वहां विशिष्ट से उपासना ज्यादा विशिष्ट की उपासना प्रशस्तर होता है विशेष होता है फलव क्यों फलसाली होता है जैसे राजा उपासना जैसे राजा को उपासना कोई करे सेवा करे तो फल मिलेगा पिछले गांव दे देगा कुछ दे देगा वैसे यहां भी विशेष व्यक्ति है ज्ञान वायु उपासना करेंगे विशेष वायु मिलेगा विशिष्ट से उपासना ज्याय प्रशस्त तरह ज्याय शब्द करता है प्रशस्त तरह है फलवतवा फलशाली होने से राजो का आसन जैसे राजा की उपासना है विशेष व्यक्ति है उसको उपासना करने से सेवा करने से फल मिलेगा ऐसे यहां एक त्य तो इसी कारण से विशिष्ट व्यक्ति है वो जब का ब्याल वायु यही कारण से हेतु तस्मात कारण ज्ञानम एवितम उपासिता नान्य वृत्तंतर इसलिए ज्ञान की उपासना करना चाहिए अन्य वृत्ति नहीं पांच वृत्ति हैं भीतर वायु की किन्तु अन्य वृत्ति की नहीं ज्ञान वृत्ति की उपासना करनी चाहिए क्यों कर्म वीरवत्तरत्व मैंने क्या है फल कर्म भी वीरवत्तरत्व फलम कर्म में वीरवत्तरा में फल विशेष हो जाता है ठीक है वैशिष्य फल उपसंग्रहति यतश्य इत्यादि कहा वैशिष्ट फल का उपसंग्रह थे यतश इसी कारण से उसी उपासना करे ज्ञान की कहा उत्तम फलम फलवत्ति फल्टी कहा था विशिष्ट से उपासना ज्यादा फलवत्वाद तो इसके कहा उपासना का फल को स्पष्टीकरण करते हैं कर्म बीरिवतरत्व फल कर्मीवत्तरत्व आ जाता है ज्ञान की उपासना करने से ये कहा ध्यानदृष्ट उदगित उपासन से अंग अवगत क्योंकि उपासना स्वतंत्र नहीं है ज्ञान दृष्टि से जो उदगित उपासना है कर्मांग अवबद्ध उपासना है इसलिए कर्म भी विशेषता हो जाती है फल तो कर्म ही देगा क्योंकि समृद्धि करने वाला हो यद श्रद्धया विद्य कर करोती तदव उपनिषदा करो तदेव दीर्वत्तरम भवती है कर्म के बारे में कर्म विशेष शक्तिशाली होगा फल तो कर्म ही देगा क्योंकि उपासना स्वतंत्र नहीं है अबत्त उपाशन अथ खलु उदीताक्षरा उपाशीत उदीठबूत उत्तिषति बाचोह गिर आचक्षते अन्द स्थितम् अतः इति अथ खलु उगीताक्ष उपाशीत उगीत ही उत्तिषतीचो हगीर की उपासना शीपास अतः खलु उदगी अक्षराणी उपासिता जो उदगी अक्षर है उसकी उपासना करे उदगी इतिहास समय उदगी ऐसा करके उपासना करे प्राण उत्त प्राण को उत कहते हैं क्यों प्राण के द्वारा व्यक्ति उठता है उठते समय प्राण स्वास्थ्य बात है क्यों उठता है प्राणय उत्त प्राण को उठ कहते हैं क्यों प्राण नहीं उत्तीष्टी व्यक्ति उठता है प्राण के द्वारा बाघ गिर को गिर बोलते हैं उदगी था बोलने के लिए बात गिर गए क्यों बातों बातचोह गिर के आख्य थे बाणी को गिर शब्द से बोलते हैं गिराम असम एक अक्षर बोलते हैं ना बाणी में ओंकारोह बोला हुआ है गिर बोलते हैं बाणी को अन्नम थम अन्न को थम कहते हैं क्यों अन्य ही सर्वमितम स्थितम अन्न में ही सब कुछ स्थित है अन्न नहीं तो कुछ नहीं रहेगा इस्ती का तो उपासना, न, उपासना प्रसंगे ना उदगिताक्षर उपासना प्रस्तुती है उदगित उपासना का प्रसंग है उसके प्रसंग उदगित जो अक्षर है उसकी यहां उपासना के प्रस्ताव रखने का अथ भाषण का अथ अधिक अक्षराणी उपासना उदगित जो अक्षर है उसकी उपासना करेगा भक्ति अक्षराणी माने नाम के अवयव अक्षर है महाभूत माने एक एक अक्षर नहीं लेना उदगित शब्द की उपासना करना भक्ति अक्षरा माभत अवय अक्षर इसलिए विशेष विशेष नहो इत तो थी क्या विश्लेषा उदीठासना था शब्द की उपासना करना ना कि उत अलग गी अलग था अलग उपासना नहीं अवय का उपासना नहीं विशेष करना नाम उदीता उदीता उदीतनाम अक्षरा नाम है अक्षरा अर्थो नाक्षर उपासने भी नामपत उपासन कृतम भवे अमोक मिश्रा यदि कहते तो हैं देखो कि नाम की उपासना करने से फल क्या होगा तो नामी का ही उपासना हो जाती है नाम का उपासना करने से तो नाम वाला व्यक्ति उपासना उसी की हो जाती है कैसे उदीत नाम अक्षराणी अर्थ हो यह अर्थ नाम उपासने नाम अक्षर की उपासना करने पर भी नामवता एवं उपासना भवे नाम वाले का उपासना किया हुआ हो जाता है जैसे अमुक अस्त्रा बोलते हैं नाम लेते हैं उसकी उपासना करना तो किसके के व्यक्ति की उपासना होगी जैसा जैसा है कहा तो उद्गित शब्द की व्याख्या करते हैं प्राण एवं उत ही उत है क्यों उद इति अश्विन अक्षर प्राण दृष्टि उत्त अक्षर में प्राण दृष्टि करना कथम प्राण से उत्तम इत्या प्राण क्यों शब्द से प्राण को क्यों कहा तो उत्तर देते दे, हैं प्राण नहीं उत्तिष्ठ जी सर्व सर्व कहा प्राण के द्वारा सब उठते हैं अप्राण से अवसाद दर्शना जब प्राण रहित होगा तो नीचे गिर जाएगा तो प्राण रहित व्यक्ति उठ नहीं सकता प्राणी नहीं उठते सर्व सबके सब, सब उठते हैं प्राण से क्यों अप्राण से अवसाद दर्शनार्थ अब प्राण व्यक्ति जो प्राण निकल गया है जिसका उत्तर नीचे गिर जाता है ऐसा देखा है तो अतो अस्थिउ प्राणस्य सामान्य उतमे और प्राण में सामान्य उत् सामान है उत्त सामान्य है उठता है इसलिए सामान्य है बाघ गिरी बाणी को गिर बोलते हैं गिरा बोलते हैं गिर बोलते हैं बातोह गिरी के आचक से शिष्टा शिष्ट पुरुष जो होते हैं बाणी को गिर शब्द से बोलते हैं तथा अन्नम थम इसी प्रकार अन्न को थम शब्द से कहते हैं अन्य ही इदम सर्व स्थित अन्न सारे के सारे प्रतिष्ठित है अतो अस्ति अन्य थ अक्षर से सामान्य थर में और समान है अन्न थम है थ अक्षर थ है समान है सदिश्य है इसलिए उपासना करना बुध विशेषण तात्पर्य में आह विशेषण लगाया है उसके तात्पर्य बताते हैं मानी उदगीता अक्षर की उपासना करना बोला विशेषण लगाया तो क्या करना चाहते भक्ति अक्षर न हो माने अवय की उपासना न हो पूरे की उपासना हो उद्गी अक्षराणी उपासित भक्ति अक्षराणी उपास्या उद्गीत अक्षराणी उपासित ये कहने पर एक एक अक्षर की उपासना की प्रसंग आ सकती है अवयवों की प्राप्त तानी मां एक एक अक्षर के पूरे उद्गी की उपासना कर है तानी माँ भुवन ये न होती य तो मन्य श्रुति स्मृति ऐसी मानती है इसलिए तथो विशेषण विशेषण करती है क्या उपास है विशेषण तो विशेषण उसके व्याख्या करती है क्या है उद्गीथा। एका उद्गीथा नाम उदगीतनाक्षराक्षर उपासनम उदगीत उपासन से अतिक आसना नामाक्षर की उपासना जो होगा उद्घित उपासना में कोई फल नहीं दे सकेगा ये प्रश्न आया नामाक्षर उपासन उद्घित उपासना से चिंता उद्घित उपासना में कोई फल नहीं मिलेगा इस शंकर कहा नाम नामाक्षर उपासना बताए उपासना भवे नाम अक्षर की उपासना करने पर भी नाम वाले की ही उपासना हो जाती है जैसे अमुक मिश्रा यदि जैसे अमुक मिश्रा बोलते हैं उसकी उपासना मिश्रा की उपासना होगी वहां नाम की तो उपासना नहीं हो पाएगी बेटी की होगी चला ऐसा ठीक है यथा लोग कृष्ण मिश्रा आदि शब्द प्रयोग है कृष्ण मिश्रा इत्यादि नाम किसी का नाम ले लिया ऐसा शब्द प्रयोग होने पर बाच्य पुरुष विशेष उपासना करने बाच्य का ही उपासना मानी जाती है तथा तो यह भी अभी ऐसे समझना ना, नाम वालिका योग उपासना एक नाक्षर उपासने नामपद उपासने की तदुपासनम कथम आशंका नाक्षर उपासना में नाम वालिक उपासना होने पर भी फिर उद्गीत उपासना कैसी होगी तद्वानी उद्गीत, उद्गीत उपासना कैसी होगी ये शंका हो गई इसको उत्तर भी चाहते हैं प्राण एव सादृश्य प्राण को उठता के उसी से अस्थाये लोग उठते हैं प्राण से उदर सादृशम प्रश्नपुरकम आह प्राण और उद में उद का सादृश्य प्राण में कैसे है वो तो प्रश्न प्रयोग कथम ये प्रश्न है तो उत्तर देते हैं कथम प्राण से उत्तम कथम प्राण में उत्तिष्ठित सर्व सत्य सब प्राण से उठते हैं और प्राण से अवसाद दर्शनार्थ अप्राण व्यक्ति तो नहीं गिर जाता है अतो अस्थि उदह प्राण से सामान्य दोनों में सामान्य है प्राण तो में कोई उद बोलते हैं या उताह ही है उदमे उठता ही है सामान्य है एक बाघ की गी बोला था गिर इति असिम अक्षरे दृष्टि करते हुए गिर अक्षर में दृष्टि करें करे अर्थ है बाघ गिर बोला हुआ है बाचो गिर सादृश दर्शे दी बाणी में और गिर में सादृश्य दिखाते क्या बाचोह गिर इतिहादे शिष्टा ऐसा शिष्ट लोग जो होते हैं विशेष लोग बाणी को गिर शब्द से बोलते हैं ऐसा उद्गी उद गीर अक्षर प्राण बाघ दृष्टि उद अक्षर और गिर अक्षर में प्राण बाघ दृष्टि के समान थम इति अस्मिने अक्षरे थम अक्षर में अन्न दृष्टि कार्य अन्न दृष्टि करे कार्य तथा अन्नम थम इत्यादि बोला मंत्री ठीक है ठकार अन्नोर अपेक्षित सादृश्यम थकार अन्न में एक अपेक्षित सादृश थकार को थम बोलते हैं और थ में तो थी है थकार सादृश्य है ठीक है इद स्थित अन्न में सबके सब स्थित सब है इसे थ है अन्न एक अतो अस्थ अब थर में और अन्न में सादृशे थो अध्यात्म उपासना हो गई थी उदगित अब अभिलोक उपासना बताते हैं दौरे बहुत अंतरिक्षम गि पृथ्वी थम आदितेउद वागिस्थं सामेदेऊत्जुर्ेदो गीग्दस्थं दुग्धेस्म बाग्दोहम योवाचो दोहवान्नादोति ये विद्वान्गीताक्षराण्य उपास्ते उदीठती जौरे बऊत्षं पृथ्वीथम आदिवूत्नीस्थम सामेदूट यजुर्ेदो गिर्गेदस्थेस्म पागोह अन्नवान अन्ना वे एवं विद्वान उदीताक्षरा उपासस्ते उदीठी पूर्व में अद्यात्म उपासना बता दी थी अभी अतिदैव उपासना है देउर्य बहुत स्वर्गलोक उत है गीर। अंतरिक्ष गिर अंतरिक्ष लोक गिर है पृथ्वी थम।, थम है अव अतिदैव उपासना है। आदित्यव उत्त यह अधिद्य है अभी आदिलोक चल रहा था अधिद है आदित्य एव उत आदित्य है और वायु वायु है गिर और अग्निस्थम अग्निस्थम है और आदिलोक उपासना अधिवेद उपासना पुथ, सामवेद सामवेदेद कहा जाते है हैं और ऋग्वेदो गिर और यदुर्वेद गिर ऋग्वेद स्तम्भ हो गया इतनी तीन उपासना साथ में है अधिलोक अधिदैव और अधि, अधि, अधि, अधिवेद ये तीनों उपासना जो करता हो दुग्धे अस्मयी बाघ दोहम क्या करते जो बाणी है ना तो बात करता है अपना विषय सारा दोहन कर देती है बाणी उसके लिए उस उपासक के लिए बाणी का जहां तक विषय है सब फल प्राप्त होगा उसको बाणी का जहां तक गति है सारा उसको फल मिलेगा बाघ अस्मय दोहम्म दुग्धे वाणी जो है जो दोह का विषय है उसका विषय वाणी का विषय को इसको दोहन करती है इस उपासक को जो बाचो दोहो जो वाणी का विषय है सब प्राप्त होगा इसको जहां तक वाणी जाती है पहुंचती है वहां तक विषय इसको प्राप्त होता है और ये जो अदृष्ट फल होगा दृष्टफल होगा अन्नवान अन्न तो बहुत ही अन्नवान होगा प्रशस्त अन्न होगा उसके यहां अन्न का अकाल नहीं होगा अन्न होने पर भी पछताना हुए भी नहीं अन्नाद्य भी होगा पाचन शक्ति भी थी वो किसको अन्नाद भी रहेगा भगवत यह एवं यह एवं विद्वान उद्गिताक्षरणी उपासना का जो उपासक इस प्रकार से उदगित अक्षर की उपासना करता है मैंने अधिलोक दृष्टि से अभिदय दृष्टि से अधिवेद दृष्टि से जो उपासना करता है ये फल बताया अच्छा ठीक है कहते हैं प्राणैव इत्यादि सादृशत उत्तम प्राणैव इत्यादि में तो सादृश स्तुति के द्वारा ही बता दिया था देवरेवत इत्यादि तो नोक्तम देवरेव में सादृश्य नहीं बताया तथा तत्र सादृश्य भावे कथम दृष्टिकरण फिर सादृश्य जब नहीं है देवरेवरी गादी में तो कैसे करेंगे हम सादृश्य कैसे करेंगे उपासना कैसे करेंगे ये शंका करके कहा त्रयाणाम श्रुति उक्ता सामान्या कहा तीनों में श्रुति सामान्य है श्रुति में जो कहा वही सामान्य होगा ताने तेना अनुरूपेण से दृष्टान पूर्व में जो सामान्य बता दिया था उत और गिर और थम यहाँ भी सब में यही समझना देवरेव उत, उत दृष्टि करना है और अंतरिक्षम थम हो जाएगा और गिर और पृथ्वी थम ऐसे उदगी थ ये सब में वही दृष्टि बनाना पूर्व में जो बता दिया वही यहाँ स्मृति ने कहा उसी को सब में लगाना ये दृष्टिकारण कहा त्रयाणाम पूर्व मंत्र में जो तीनों में स्मृति के द्वारा कहा गया उदगी है वो तीनों सामान्य जो बताया था वह तानी वही सामान्य तेरह अनुरूपेरा उसके अनुरूप होने से यहां भी तीन तीन है इसलिए शीर्षेशन यहां भी वही लगा लगाएगा उत गी थम यही लगाना तीनों में अधिदेव में भी अधिलोक में भी अधिवेर में भी ये बताया देवरेव उत उच्च स्थान क्यों ऊपर भी रहता है दो लोग स्वर्ग में है थान से ऊपर है इसलिए वो उत है देवरेव उत ऐसा हो जाएगा अंतरिक्षम गिर गिरणार्थ लोकार सब लोगों को निगलने वाला है अंतरिक्ष इसलिए वो गिर कहलाएगा पृथ्वी थम पृथ्वी थम प्राणी स्थान है प्राणी यही स्थित है सबके सब यही रहते हैं इसलिए थम है वो ये कहा ये तो हो जाएगा अधिलोक और अधिदायित्व में होगा आदित्य व्यवत्वाद आदित्य सबसे ऊपर है अग्निवायु आदित्य में आदित्य ऊपर है अग्नि पृथ्वी पृथ्वी में है वायु अंतरिक्ष में आदित्य स्वर्ग में ऊपर है इसलिए आदित्य भूत समझना आदित्यभूत उधत्व ऊपर है वो वायु गिर अग्नि आदि नाम गिरणार्थ वायु जो अग्नि आदि को खा जाता है गिर निगरणे हाँ जब अग्नि चल रही हो वायु चले तो पितर पितर होकर अग्नि बुझ जाती है जल रही हो तो बुझ जाती है वायु गिर अग्नि आदि नाम गिरणार्थ अग्नि आदि को गिरण करके खा जाती है गिर खा जाती है इसलिए अग्नि स्थम आगे अग्नि को स्थम कहते हैं एके कर्म अवस्थान एक कर्म में अग्नि का प्रयोग होता है धरती पर होता है इसलिए उसको थम कहा किसी प्रकार वेद वेद में बोलते हैं सामवेदेद वे साम वे साम वे कहना स्वर्ग संस्त तथा क्यों स्वर्ग की स्तुति सामवेद करता है स्वर्ग की समवेद प्रकार से स्तुति करने वाला सामवेद है इसलिए यजुर्वेद गिर यजुर्वेद गिर है यजुषा प्रत्यक्ष हमीसो देवता नीरनाथ क्योंकि यजुर्वेद के द्वारा दिया हुआ हबी जो होता है वो देवताओं के मुख में पड़ जाती होती गिर है वो अच्छा ऋग्वेद थम।, थम है सामा। साम ऋग्वेद में आश्रित है इसलिए ऋग्वेद थम है कहा उदित अक्षर उपासना फलम फल हम उदित अक्षर उपासना का जो फल है अब बताते फल क्या मिलता है जहां तक वाणी का विषय है वो सब फल उसको प्राप्त होता है वाणी उसको दोहन कर लेती सारे फल को कहा दुख दुग्धे माने दो दुग भी में परस्ट, पद यह दूसरे के लिए दोहना है पानी में अपने लिए नहीं है मंत्र में दुग्धे है आत्मवी पद का प्रयोग है किंतु परस्मय पद भी प्रयोग करना पड़ेगा क्यों स्मान के लिए बाणी दोहन करेगी दुग्धे मैंने दो अस्मय साधक आधक तो के लिए बाणी दोहन करेगी दोहती है क्या दोहती है कहा सा कौन दो है तो कहा बाघ है दोहने वाले कौन है बाघ कम दोहम किस दो को दो कम क्या दोहती है तो दोहा दोहम उसके फल निकालती है दोहा वो दोहा क्या है यद बाचो दोहा जो बाणी का विषय है वही दोहा है उसका वाणी का विषय जहां तक वाणी की गति है वहां तक फल मिलेगा उसको दोह ऋग्वेदादि शब्द साध्यम फलम ऋग्वेद आदि शब्द से सिद्ध होने वाला जितने फल है वो बाणी का विषय है वो फलम यदि अभिप्राय कहा यही है दोह तद बाचो दोह सब बाणी का दोहा है वो ऋग्वेद आदि के द्वारा मिलने वाला जहां तक ब्रह्मलोक तक फल मिलते हैं वो फल सब बाणी का दोह होता है बाघ दो स्वयं बाणी ही उस फल को दोहन करती है <coughs> आत्मारंभे किस किसको दोहन करते अपने को ही दोहन करती है बाणी आत्मारंभे है अपने कोई दोहती है बाणी दोहन करती है, है? है। किंच और भी फल है अन्नबान अन्न तो सामान्य सभी के पास होगा किंतु ऐसा अन्न में प्रभुत अन्नबान विशेष अन्न होता है उसके पास कभी अकाल पड़े प्रभुत अन्ना। प्रभुत अन्ना अन्ना नहीं पड़ेगा उसको प्रभुतान्न प्रभुतान्न किंच अन्नबान माने प्रभुतान्न और अन्नादस्त दीप्ता दीप्ताग्नि भी हुआ घर में अन्न तो बहुत देखा नहीं सकता है क्या काम आएगा यह तो दुखी होगा दीप्ताग् होगा अन्नवान भी रहेगा दीप्ता होगा कौन कहा यह यथोक्ता एवं यथोक्त गुणानी उद्गित अक्षराणी विद्वान संग उपास जैसे जिन्हें गुण बता दिया है ऐसे गुण विशिष्ट करके उद्गित अक्षर की जो उपासना करता है उसको एक सारा फल मिल जाता है ये पता ठीक है अंतरिक्षम आकाश अंतरिक्षम आकाश है देवर घी अंतरिक्षम अंतरिक्षम गी बोला था ना सबको खाने वाला है अंतरिक्ष का था अंतरिक्ष मन होता है तो जो भी अंतिम में जाकर के आकाश में मिले होना है ये बोलना चाहते हैं अंतरिक्षम मन आकाश तद अंत तो प्रतिष्ठा होगा उसी के भीतर सारे लोग प्रतिष्ठित है आकाश के भीतर तेन गिरणा इव इसलिए उसने खाया जैसा लगता है आकाश ने खा लिया उसके भीतर में आकाश के में सब है इसलिए उसने खाया ऐसा मानकर के कहा गिर बोल दिया अग्नि आदि नाम गिरणाथ इधि संवर्ग विद्याम द्रष्टव्य अग्नि आदि को वायु खा लेता है कहा वायु रेव संवर्ग ऐसा आया है संवर्ग विद्या चतुर्दती में आएगा जान श्रुक्ति सयुवा रय को और जानश्रुति के संवाद में आएगा वायु और बाबा संबर्ग कहते हैं माने क्या होता है प्रलय काल में जो मुख्य प्राण है हृदय उसमें सब लीन हो जाते हैं वायु सबको खाता है सुश्रुति में भीतर में वायु खा जाता है सब अध्यात्म में सुश्रुति में वायु में लीन होते हैं सब ऐसा आया तो वायु सबको खाता है कहाँ देखना संबर विद्या में देखना मैंने चतुर्थ अध्याय में देखा इसमें चतुर्थ अध्याय में संबर विद्या है जान स्त्रुति कहा और नई का संवाद है आएगा सामवेदुमय स्वर्गलोक स्वर्गलोक न सामवेद सामवेदु वय स्वर्ग ऐसा कहा है कहीं स्मृति में इसलिए स्वर्गलोक रूप से सामवेद की स्थिति की जाती है इसलिए साम को स्वर्ग कहा है स्वर्ग इत्यादि कहा था अच्छा यजुषा स्वहा स्वधा दिना इतिवत येजु के द्वारा दिया हुआ स्वाग के द्वारा शोधा के द्वारा तरह को स्वधार शब्द से दिया जाता है देवताओं को स्वा शब्द से दिया जाता है अध्यात्म अधिलोकम अधिदवम अधिवेदम यह चार उपासनाएं होगी पूर्व मंत्र में अध्यात्म उपासना थी इस मंत्र में तीन उपासनाएं हैं यहाँ अधिलोक अधिदैव और अधिवेद यहां तीन है पूर्व मंत्र में एक था अध्यात्म था चार हो गए मिलकर के ये कहते हैं अध्यात्म अधिलोकम अधिदैवम अधिवेदम चाहिए नामाक्षर उपासना नामक्षर उपासन में चार उपासना जुड़ी है अध्यात्म अधिद अधिलोक अभिवेद चार हैं है उपासना तत्फल में अवतारे प्या का फल क्या है वाणी का जहां तक विषय सफल रूप से मिलेगा ये फल जाना चाहते कहा उदगीत इत्यादि का उदगी अक्षर उपासना फलम अदना उच्य कहा दोह इत्यी कर्मणी दृष्ट कर्मणि है जो बाणी का दोह करी बाचो षष्टी है ना कर्म में बाचन दो सामने कर्तिक कर्मो कृति सूत्र से षष्टी विरोधी कर दी गई है कर्ता में कर्म में कृत के योग होने पर षष्टी विरोति होती है इसलिए बाचो दोह में जो बाच्ठी है कर्म में द्वितीय में है तमेव बाघ दो प्रकटेगी वाणी का दोह क्या है क्या है आदि कहा ऋग्वेद आदि साथ जितने भी फल है सब मिल जाता है उसको यही आता तब तत्म फलम ऋग्वेदादि साध्य फल क्या है स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व hmm. अपने अधीन उच्चारण कर तद अनायासन संभव थी स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व जो होगा वो अनायास प्राप्त होगा उसको ऋग्वेदादि तो को अपने स्वाधीन कर उच्चारण करने में सक्षम हो जाना यह फल होगा तदिति प्रकृत फल परामर्श रहा लेना है प्रकरण जो फल था उसका ष्ठी पूर्वत यहां भी षष्ठी वैसे लेना है कर्मी षठी समझना है तमी दो तम, तम माने वो दोहम दोहा है तम का अर्थ दो तम स्वयं बाल बागदोघी है ना तम का था वही दोहन क्रिया है दोहन ऐसा अच्छा। यथोक्ता तो प्राण बाग अन्नादी रूप ध्याव यथोक्ता तो जो मंत्र में था यथोथक् तो था तो बाच एवं दोहे कर्मत्व कर्तृत्व चाह दोहन कर्म में बाणी ही करता है बाणी ही कर्म है स्वयं को दोहती है स्वयं दोहने वाली है एक कथ हैं आत्मान बोला बाणी ही दोहती बाणी वाली है अच्छा या दो आत्मान में तम दो या दो साबार बागेव जो दोहने वाली है बाणी ही है साचा आत्मा ने भी दो किस गुणों अपने को दोहन करती है ये आता है यथोक्ता तो नहीं प्राण बाघ अन्नादि रूपत्वेन ने उतानी दिया यथोक्ता तो भाष्य में उसका अर्थ है प्राण बाघ अन्नादि रूप से कहा गया जो भाषण है इत्यादि तो गुणानी तो मैंने उत्थान गिरण स्थिति याद धर्मकारी गुण यही है उत्थान है गिरण है और स्थिति ये धर्म है उदगीत अक्षराणी उत्तम तो तो विशेषणानुवादेन उदगित अक्षराणी उपासित कहा तो तो था उपासित कहा था विशेषणुवाद द्वारा फुटी उदगी इत्यादि शब्द का उद्गीत अक्षराणी विद्वांसन उपास उदगी उदगी ऐसा शब्द से उपासना करता है उदगीत इतव रूप से नाम लो अक्षराणी ऐसा स्वरूप है इसका अक्षर भी उपासना जो करता है यह आपका है कहा समय हो गया है सर्वं क्षुस्वोदोपनिषद मा ब्रह्म निरा मा ब्रह्म निराको कर्णमस्विराकते योपनिषत्सुधर्मास्ते मिषं मिषं शांति दो दिन अवकाश हो महादेव